नमः मंत्रार्थ ब्रह्मणे नम एत्रषद मंत्राकरवार्सहित मनस्तापत शात पादन खटा शरचंद्र निभाती तम वंदे नीलचिन्मिश शातिपाठ ओ वा मनसि प्रतिष्ठिता मनोभेवाचि प्रतिता आविरा भीमेधी वेदस्मास्थसुत मे माँ प्रहांसृत वजिषमी सत्यम व्यामी तन्मा तदार र अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम ओम शांति शांति शांति हरी ओम मेरी वाग मन में स्थित हो और मन वाणी में स्थित हो अर्थात मेरी वाग और मन एक दूसरे के अनुकूल रहें हे स्वप्रकाश परमात्मन तुम मेरे समक्ष आविर्भूत हो हे वाक और मन तुम मेरे प्रति वेद को लाओ मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूँ अर्थात मेरा अध्ययन अहनिश चलता रहे मैं ऋत वाचिक सत्य का भाषण करूँ और सत्य अर्थात मन में निश्चय किया हुआ सत्य बोलूं, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे वह वक्ता की रक्षा करे वह मेरी रक्षा करे और की रक्षा करे। वक्ता की रक्षा करे वक्ता की रक्षा करे त्रिविध ताप की शांति हो प्रथमध्याय प्रथम खंड संबंध भाष्य परिसमाप्तम कर्म सहा परब्रह्म विषयन सही कर्मण ज्ञानसहित पराग्रतिथविज्ञानद्वारपंहता एक सत्य ब्रह्म एतस्य योदेवाभूत प्राणसात्म भाव अप्येति इत्युक्तम् सोयम् देवता देवताप्ययक्षण परपुर मोक्षा स चायाथोक्न ज्ञानकमस साधन नात ना परमस्थिते के प्रतिपन्ना तरा चिकित्सुरुत्तर केवलात्म्ञानिधा आत्मा वा इदम इद्या यहां तक परब्रह्म, हिरण्यगर्भ, हिरण्य विज्ञान अर्थात उपासना के सहित कर्म का निरूपण समाप्त हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणांतर्गत द्वितीय अरण्य के अध्याय चार पाँच और छ का नाम उपनिषद है इसमें केवल ब्रह्म विद्या का ही निरूपण किया गया है इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में अपर ब्रह्म की उपासना के सहित कर्म का वर्णन है अतः इस वाक्य से यहाँ उसका परामर्श किया है उस ज्ञान सहित कर्म की परागति का उक्त विज्ञान के अर्थात उक्त प्राण को कहते हैं अतः वह उक्त यानी प्राण मैं हूँ ऐसे दृढ़ भावना के द्वारा उसी में लय हो जाना उक्त विज्ञान है उक्त विज्ञान के द्वारा उपसंहार किया गया है उस उपसंहार का मूल के वाक्यों द्वारा प्रदर्शन कराते हैं यह प्राण प्राणसंज्ञक सत्य ब्रह्म है यह एक देव है संपूर्ण देव इस प्राण की ही विभूतियाँ हैं इस प्राण के तादात्म्य को प्राप्त होकर उपासक देवता में लीन हो जाता है ऐसा कहा गया यह देवता में लय होना ही परम पुरुषार्थ है यही मोक्ष है और वह यह देवतालय रूप मोक्ष इस ज्ञान कर्म समुच्चय रूप यथोक्त साधन से ही प्राप्त होने योग्य है इससे नात परे और कुछ नहीं है ऐसा कुछ लोग समझते हैं उन समुच्चयवादियों के मत का निराकरण करने की इच्छा से श्रुति केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए आत्मा वा इधम इत्यादि ग्रंथ का उल्लेख करती है कथम पुनर्कर्म संबंधी केवल आत्मा केवलात्मविज्ञान विधान्थम उत्तरो ग्रंथ की गम्यते पूर्वपक्ष परंतु यह कैसे ज्ञात होता है कि आगे का ग्रंथ कर्म के संबंध से रहित केवल आत्मज्ञान का ही विधान करने के लिए है अन्यार्था अन्या नवगमान तथा चूर्वोत्ता देवतादीना संसारित्वम दर्शयत सनाजादी दोषवत् तमसना पिपाशाभ्यावाजन इत्यादि नाम असना आदि मत्सर्व संसार एवं परस्य तो ब्रह्मणों शनयाद्यत्यय श्रुते है क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान के सिवा किसी और अर्थ का ज्ञान नहीं होता इसके सिवा श्रुति उसे भूख और पिपाशा से युक्त कर दिया इत्यादि वाक्यों से उन अग्नि आदि पूर्वोक्त देवताओं को क्षुधा आदि दोषों से युक्त दिखलाते हुए उनका संसारित्व तो भी प्रदर्शित करेंगी पर्रम भूख प्यास आदि से अतीत है ऐसी श्रुति होने के कारण क्षुधा आदि से युक्त तो सबका सब संसार ही है भवत् केवलात्मज्ञानम मोक्ष साधन न तत्रकर्मेवाधि क्रियते विशेषाश्रवणा अकर्मेण आश्रम्यंतर सेश्रवणा कर्म च बृहति सहस्त्रण प्रस्तुत्यार एवामज्ञानम प्रारभ्यते तस्माद कर्मेवाधि क्रियते पूर्वक इस प्रकार केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन भले ही हो परंतु इसमें केवल कर्म त्यागी पुरुष का ही अधिकार नहीं है क्योंकि इस विषय में कोई विशेष श्रुति नहीं है अर्थात किसी कर्म त्यागी आश्रमांतर का यहाँ उल्लेख नहीं है और बृहदि सहस्त्र नाम के कर्म की अवतारणा कर उसके अनंतर ही आत्मज्ञान का प्रारंभ कर दिया है अतः इसमें कर्मठ पुरुष का ही अधिकार है न कर्मा संबंधात्म विज्ञान पूर्ववदंत उपसंहारा यथा कर्मसंबिन पुरुष से सूर्यात्मन स्थावर जंगमादीसर्वप्राण्यात्मुक्त ब्राह्मणेन मंत्रेण चूर्यात्मा इत्यादि तथा एस ब्रह्म इंद्र इत्यादु इत्यादुपक्रम्य सर्व प्राण्यात्म यवरम थर्व इसके सिवा आत्मज्ञान कर्म से सर्वथा असंबद्ध भी नहीं है क्योंकि यहाँ भी अंत में उसका पहले ही के समान उपसंहार किया गया है जिस प्रकार ब्राह्मण मंत्र ने सूर्य आत्मा जगत तत्सुष्च इस वाक्य जय सूर्य के आत्मभाव को प्राप्त हुए सूर्य सूर्यमंडलावर्ती कर्म संबंधी पुरुष को स्थावर जंगमादि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा बतलाया है उसी प्रकार श्रुति ए स ब्रह्म इंद्र इत्यादि मंत्र से समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप का उपक्रम कर उसका यद्य स्थावरम सर्व तत्प्रज्ञानेत्र इत्यादि वाक्य द्वारा उपसंहार करेगी तथा चहन एतं बहुत महत्ुथे मीम कर्मसिव सर्वेषु भूतेषु एतम् एव तथा एत ब्रह्मोद्याचक्षसे योजर प्रग्यात्मा से बाधि एक तदिति विद्यात् इहापि तदि विद्याय्मात्माक्रम्य प्रज्ञात्म तमेव ब्रह्म दर्श्यति तस्माकर्म संबंधात्मज्ञानम इसी प्रकार संहितापनिषद में भी इसी को बहु बहुवीच ऋक्वेदी बृहति सहस्रनामक सत्र में विचारते हैं इत्यादि श्रुति से उसका कर्म संबंधित्व प्रतिपादन कर संपूर्ण भूतों में इसी को ब्रह्म ऐसा कहते हैं इस प्रकार उपसंहार किया है तथा जो यह अशारीरी चेतन आत्मा है इस प्रकार बतलाए हुए उस आत्मा का ही जो यह सूर्य के अंतर्गत है वह एक ही है ऐसा जाने इस वाक्य के द्वारा एकत्व प्रतिपादन किया है तथा यहाँ इस उपनिषद में भी यह आत्मा कौन है इस प्रकार उपक्रम कर प्रज्ञान ब्रह्म है इस वाक्य से इसका प्रज्ञा स्वरूपत्व ही प्रदर्शित करेंगे अतः आत्मज्ञान कर्म त्याग से संबंध नहीं रखता पुनरुक्त नर्थक इति चेत कथम प्राणो व अहमस्मृसे इत्यादि ब्राह्मणे सूर्य आत्मा इति मंत्रेण च निर्धारित आत्मन आत्मा वा इदम इत्यादि ब्राह्मणेन कोयमात्मा प्रश्नपूर्वक पुनरुक्तं पुनरुक्त इति चेत न तस्वर्मात विशेष निर्धारण निर्धारणा पुनरुक्तोष यदि कहो कि पुनरुक्ति होने के कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है क्योंकि कर्मता का तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है इस प्रकार व्यर्थ है सो बतलाते हैं हे ऋषे मैं निश्चय प्राण ही हूँ इत्यादि ब्राह्मण से तथा सूर्य आत्मा है इत्यादि मंत्र द्वारा निश्चित किए आत्मा का यह आत्मा कौन है इस प्रकार प्रश्न करके पहले यह सब आत्मा ही था इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति है निर्थक ही है यदि कोई ऐसा कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं क्योंकि उसी के किसी अन्य विशेष धर्म का निश्चय करने के लिए होने से उनमें पुनरुक्ति का दोष नहीं है कथम तस्व कर्म संबंधिनो स्थिति संघारादि धर्म विशेष निर्धारणा केवलोपास्थ्य अथवा आत्मे त्यादि आत्मेंदिपरो ग्रंथसंदर्भ आत्मन कर्मिण कर्मणपासना प्राप्त कर्म प्रस्ताव केवलो अयम आत्मोपस्य आत्मोप्य भेदाभेदोपाश्यवादिकवात्मा कर्म विषय भेद दृष्टिभाग स एवा कर्मकाले भेदो नाप्युपास्य नाप्युपाव अपनुक्तता वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है तो बतलाते हैं उस कर्म संबंधी आत्मा के ही जगत की रचना पालन और संहार आदि विशेष धर्मों का निर्धारण करने के लिए किंवा केवल उसकी उपासना के निरूपण के लिए इस प्रकार की पुनरोक्ति सदोष नहीं है अथवा यो समझो कि कर्म का निरूपण करते समय विधान न करने के कारण कर्मी आत्मा की उपासना कर्म को छोड़कर प्राप्त नहीं होती थी अतः आत्मा व इधमग्रे आदि ग्रंथ समूह यह बतलाने के लिए ही है कि केवल आत्मा भी उपासनीय है भेद और अभेद रूप से उपास्य होने के कारण एक ही आत्मा कर्म के विषय में भेद दृष्टि से युक्त है और वही कर्म दृष्टि को छोड़ देने के समय अभेद रूप से भी उपासनी है इस प्रकार यह अपनुक्ति ही है विद्या चाविद्या चेदोभ सह अविद्यामृतम इति तीर्थ विद्यामृतमश्नुते कुरेह कर्मा जिसे विशेषतगम सामजीना न च वर्षशता पयुर्मी येन कर्म परितगेनात्मु उपासते सहस्त्राणि इति दर्शि चावती पुरुषाषो सहसा दर्शितस्य चायु कर्मण्व दर्शित चा मंत्रकुवेह कर्माइ तथा यावत् यज्जी अग्निहोत्र जुहोति इति च यवज्जीव दर्शपूर्णमा जजेद इद्य तयती ऋण चरन्ति इति व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चलती आत्मज्ञानस्तुतिप्वाद वा जो पुरुष विद्या उपासना और अविद्या कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है तथा इस इस्लोक में कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे ऐसा इसोपनिषद में वाजसेनयी वाजस्नेयी शाखा वालों का कथन है मनुष्यों की परमायु भी सौ वर्ष से अधिक नहीं है जैसे कि वह कर्म परित्याग द्वारा आत्मा की उपासना कर सके पुरुष की आयु के इतने 36 ही एत्र आरण्यक में 36 36 अक्षर के एक सहस्त्र बृहत्ति छंद है अतः इसमें कुल 36 सहस्त्र अक्षर हुए इतने ही दिन मनुष्य की परमायु में होते हैं सहस्त्र दिन होते हैं ऐसा इस ऐत्र आरण्यक में है, है। दिखलाया भी गया है और वह सौ वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है इसके लिए कुर्वन ने वेह कर्माण इत्यादि मंत्र पहले दिखलाया ही है इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दशरथादि के समान जो सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहने वाले पुरुष हैं वे तो सौ वर्ष से ऊपर जाने पर कर्म त्याग कर ही सकते हैं उनके लिए भी आगे की श्रुतियाँ जीवन पर्यत कर्मानुष्ठान की आवश्यकता बतलाती हैं सहस्र दिन होते हैं ऐसा ही यावत जीवन अग्निहोत्र करता है जीवन पर्यंत दर्श मास से यजन करे इत्यादि तथा वृद्धावस्था में भी कर्म त्याग का निषेध सूचित करने वाली उसको मरने के अनंतर यज्ञ पत्रों के सहित जलाते हैं इत्यादि श्रुतियों से और ऋण की सूचना देने वाली श्रुतियों से सिद्ध होता है कि श्रुति जो यतिजन सर्वसंग परित्याग करके भिक्षाटन किया करते हैं इत्यादि सन्यास संबंधी शास्त्र हैं वह आत्मज्ञान की स्थिति करने वाला अर्थवाद है अथवा जिसे कर्म का अधिकार नहीं है उसके लिए है ना परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपत्ति है यदुक्तम कर्मिणा आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि तन्ना परम कामम सर्व संसार याप्तकाम सर्वसंसारदोषवर्जित ब्रह्माहम अस्मृत्यात्म विज्ञाने कृतन कर्तव्यन व प्रयोजन आत्मनोपश्यतः फलादर्शने क्रिया अनुपद्य सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उस परमार्थ आत्मतत्व का ज्ञान हो जाने पर क्रिया का कोई फल नहीं देखा जाता इसलिए क्रिया नहीं हो सकती तुमने जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मी को ही होता है और वह कर्म से संबंध रखने वाला है तो ठीक नहीं संपूर्ण सांसारिक दोषों से रहित पूर्ण काम ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार ब्रह्म का आत्मभाव से ज्ञान हो जाने पर कर्म फल को न देखने के कारण कृत अथवा कर्तव्य से अपना कोई प्रयोजन न देखने वाले पुरुष से कोई क्रिया नहीं हो सकती फलादर्शने पर करोति थी, थी। चेन्न विश्यात्... नि विषय विषयात्मदर्शनागम अनगम चात्मन प्रयोजन पश्य तदुपयाथी यो निग्स विषय दृष्टो लोक न तो तद विपरीत निग अषय ब्रह्मात्म तदर्शी यदि कहो कि फल दिखाई न देने पर भी शास्त्रा होने के कारण वह कर्म करता ही है तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि वह शास्त्राज्ञा के अविषयभूत आत्मा का दर्शन कर लेता है जो पुरुष अपना इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार रूप प्रयोजन देखकर उसके उपाय का अर्थी होता है लोक में वही विधि निषेध रूप नियोग का विषय होता देखा गया है उसके विपरीत नियोग के अविषयभूत ब्रह्म में आत्मतत्व का दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का विषय होता नहीं देखा जाता ब्रह्म ब्रत्मशे सन्न निजेत निगे इति सर्वं कर्म सर्वे सर्वदा प्राप्नोति कर्तव्य प्राप्न तच्चाषं नियोक्त शक्य केनचि आम्ना तत्प्रभुवाद स्विज्ञानोत्थन वचसा स्वयं स्वयंज्य बहु बहुविस्वाम्य विवेकना भित्यना यदि ब्रह्मात्मत्व दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का अविषय होने पर भी शास्त्र से नियुक्त हो तो कोई नियुक्त न होने वाला तो रहा ही नहीं इससे यही प्राप्त होता है कि सबको सर्वदा संपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए किंतु यह अभीष्ट नहीं है वह आत्मदर्शी तो किसी से भी नियोजित नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्र भी उसी से उत्पन्न हुआ है अपने विज्ञान से उत्पन्न हुए वचन से ही कोई स्वयं नियुक्त नहीं हो सकता और न बहु स्वामी हो अपने अल्पज्ञ सेवक से नियुक्त हो सकता है आम आमनायस्य नित्यत्वे सति स्वातंत्र सर्वान्ती नितृत्वसाम चेन्न उक्तदोषा तथापि सर्वेण सर्वदा सर्व अविशिष्टम कर्म इति उक्तो कर्तव्यम योषोप्यपरिहार्य एवं यदि कहो कि नित्य होने के कारण वेद का नियोक्तृत्व सामर्थ्य स्वतंत्रता पूर्वक सबके प्रति है तो उपरयुक्त दोष के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं ऐसी अवस्था में भी सबको सब कर्म अविशेष रूप से करने चाहिए यह ऊपर बतलाया हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है तदपी शास्त्रेन विधीयत इति चेद यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेता तथा तरपात्मज तस्वर्मिण शास्त्रेन विधीयत इति चेत विरुद्धाबोधकुपत् नेकृत संबंधी तिपरीत बोधयु शक्यम शीतोष्णता शीतोष्णताग्रेह यदि कहो कि उसका विधान भी शास्त्र ने ही किया है अर्थात जिस प्रकार शास्त्र ने कर्म की कर्तव्यता बतलाई है उसी प्रकार उस कर्म के लिए ही उस आत्मज्ञान का भी शास्त्र ने ही विधान किया है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं क्योंकि उसका विरुद्ध अर्थ बोधकत्व संभव नहीं है अग्नि की शीतलता और उष्णता के समान एक ही शास्त्र में पाप पुण्य के संबंधित्व और उसके विपरीतत्व का बोध कराना ये दोनों विरुद्ध धर्म संभव नहीं है न चेष्टोगच आत्मनोन विगचचिकर्सा च शास्त्रकृता शास्त्रकितम चेत शास्त्र चेतुभ न ना दृश्येत अशास्त्रा यदि स्व प्राप्त तास्त्रेन बोधित तच कर्तव्यता विरोध्यात्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम कथम तद्विधा कर्तव्यता पुनरुत्पादय शीततामिक वाग्नऊ तम इव चानौ इसके सिवा अपने इष्ट वस्तु के सहयोग की इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थ के परित्याग की परि अभिलाषा भी जनित नहीं है क्योंकि यह सभी प्राणियों में स्वभाव से ही देखी जाती है यदि शास्त्रजनित होती तो ये दोनों इच्छाएं ग्वाले आदमी आदि में दिखाई न देती क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ होते हैं जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वही शास्त्र द्वारा बोधभ्य बोधभ्य होती है इस प्रकार यदि शास्त्र ने कृत और कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का उपदेश किया है तो फिर वह अग्नि में शीतलता के समान तथा सूर्य में अंधकार के समान उसकी विरुद्ध कर्तव्यता को किस प्रकार उत्पन्न करेगी न बोधियत वेति स म इति वि विद्याज्ञ ब्रह्मसंहता चोपसंहारा चोप तदात्मन एवा वेत तत्व आदिवाक्या तत्परत्वात् उत्पन्नस्य च ब्रह्मात्मा विज्ञानस्य से बाध्य महानुत्पन्न भ्रांत भेती शक्य वक्त यदि कहो कि वह ऐसा बोध कराता ही नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है इस प्रकार उपसंहार किया गया है तथा उस जीव रूप से अवस्थित ब्रह्म ने अपने को ही जाना वह तू ही है इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञान परखी है उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्म विज्ञान भी बाधित होने योग्य न होने के कारण अनुत्पन्न या भ्रांति जनित नहीं कहा जा सकता त्यागे प्रयोजनाभाव्यमित चेत नाकृतनैह कशन ये स्मृत यह आहुर्दि ब्रह्मा समानो दोषः इति व्युत्थाननमियाम्य अक्रिया दोषा प्रयोजनाभान्न अमातवाद्युत्थन अविद्यामित प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधसर्व्राणीना तदर्शना प्रयोजन तृष्णिया चेरियमा से मनकाय प्रवृत्तिदर्शना तो कामयत जायामे सैत इत्यादि पुत्रवृत्तादी पांगलक्षण काम्यमेती उभे हेतेषणे वाजशने ये व धारणात् यदि कहो कि उसे इस लोक में अकृत कर्म त्याग से भी कोई प्रयोजन नहीं है इस स्मृति के अनुसार बोधवान को त्याग करने में भी प्रयोजनाभाव की समानता ही है अर्थात जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर व्युत्थान अर्थात कर्म त्याग ही करना चाहिए उनके लिए भी यह प्रयोजनाभाव रूप दोष समान ही है तो उनका यह कथन ठीक नहीं क्योंकि व्युत्थान तो अक्रिय ही है प्रयोजन तो क्रिया के लिए अपेक्षित होता है इसलिए अक्रियाारूप व्युत्थान के लिए किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है प्रयोजन का भाव तो अविद्या के कारण रहता है वह वस्तु का धर्म नहीं है क्योंकि यह बात सभी प्राणियों में देखी जाती है अर्थात प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित होते हुए प्राणियों की वाणी मन और शरीर द्वारा प्रवृत्ति होती है तथा वास वजस ब्राह्मण में भी उस आदि पुरुष ने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि कथन के द्वारा ये दोनों साध्य साधन रूप ऐसनाए ही है इस निश्चय के अनुसार यही ज्ञात होता है कि पुत्र वित्तादि पांग लक्षण अर्थात पंक्ति छंद पाँच अक्षर का होता है इसे सदृश्यता होने के कारण जिस कर्म में पत्नी पुत्र दैव वित्त मानस वित्त और कर्म इन पांच साधनों का योग होता है वह पांगत कर्म कहलाता है कर्म काम यही है अविद्या काम दोष निमित्ता वांग काया प्रवित्तेह लक्षणाया वानकाय प्रवृत्ते पाक्तलक्षण या क्रिया भाव क्रियाम व्युत्थम न तु वद तो जागा भावात्मक तच इति न प्रयोजनमेष्टव्यम नहि तमसी प्रवृत्तोदित आलोके य कंठकाद्यपतनम तंत किम प्रयोजन मिति प्रश्नारहम अत विद्वान के अविद्या आदि दोषों का अभाव हो जाने के कारण अविद्या एवं कामना रूप दोष से होने वाली मन वाणी और शरीर की पांग प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं है इसलिए व्युत्थान क्रिया का अभाव मात्र है वह यागादि के समान अनुष्ठेय रूप और भावात्मक नहीं है वह तो विद्यामान पुरुष का धर्म ही है अतः उसके लिए किसी प्रयोजन का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है अंधकार में प्रवृत्त होने वाला पुरुष यदि प्रकाश के उदित होने पर गड्ढे कीचड़ और काटे आदि में नहीं गिरता तो इस उसके न गिरने का क्या प्रयोजन है ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता व्युत्थानम तरह प्राप्तवान्न चोदनार्हमिति गारहस्थ्य चेत ब्रह्म विज्ञान जाता कुर्वतः आसन न इति इति तथ्य गनम चेन्न काम प्रयुक्तवादस्थ्यवान्वी काम उभेशेषण इवधारण काम्तपुत्र न ही न्यत्र गमन व्युत्थन उच्चते अतो न एवा एव्वाकुर्त आसनम उत्पन्न गुरु गुरुशुश्रूषा तपरो सौरप्य प्रतिपत्तिर्विदूषा सिद्धा तब तो स्वभावतः प्राप्त होने के कारण व्युत्थान चोदना अर्थात विधिवाक्य का का विषय नहीं है इस पर यदि कहो कि यदि किसी को गृहस्थाश्रम में ही परब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो उसे उस आश्रम में ही कुछ न करते हुए बैठा रहना चाहिए वहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि इतना ही कामना है ये दोनों ऐशनाएँ ही हैं इत्यादि वाक्यों से निश्चित किया जाने के कारण गृह आश्रम तो कामना से ही प्रयुक्त है कामना के निमित्त पुत्र वित्तादि के संबंध के नियम का अभाव मात्र ही व्यत्थान है उनके पास से कहीं अन्यत्र चला जाना व्युत्थान नहीं है अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुछ न करते हुए गृहस्थाश्रम में ही स्थित रहना संभव नहीं है इससे विद्वान के लिए गुरु गुरुश्रश्रूषा और तपस्या की भी अनुपपत्ति सिद्ध होती है अन्य के गृहस्था भिक्षाटनादि भयाद परिभाच दृश्य मना सूक्ष्मदृष्टिता दर्शयंत उत्तर आहु भिष्क्षुर भिक्षाटनादर्शनाधारण मात्रार्थिनो गृहस्था साध्य सनो देह मात्र साधन भयन देहमारणाथम अश्नाछादन झादनमजीव गृह एवास्वासनि इस विषय में कोई कोई गृहस्थ पुरुष भिक्षाटनादि के भय और तिरस्कार से डरने के कारण अपने सूक्ष्म दर्शिता प्रकट करते हुए उत्तर देते हैं केवल देह धारणा मात्र के इच्छुक भिक्षु के लिए भी भिक्षाटनादि का नियम देखा जाता है अतः पुत्र वित्तादि साध्य और कर्म उपासना आदि साधन दोनों की ऐचनाओं से मुक्त हुए केवल देह धारण के लिए भोजनाच्छादन मात्र से निर्वाह करने वाला गृहस्थ को भी घर ही में रहना चाहिए ना विशेष विशेष परिग्रह कामा इत्युक्तो परिग्रहाभावे न स्वगृहशेषपरिग्रह निम्स काम प्रयुक्तवादृहविशेषपरिग्रहाणमात्र प्रयुक्तासनादनाथ स्वरिग्रह विशेषाभावर्था छुक परंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अपने गृह विशेष के परिग्रह का नियम कामना प्रयुक्त ही है इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया ही जा चुका है और अपने गृह विशेष के परिग्रह का अभाव होने पर तो केवल शरीर धारणा मात्र के लिए भोजनाच्छादन की इच्छा करने वाले पुरुष को अपने परिग्रह विशेष का अभाव होने के कारण स्वतः भिक्षुकत्व ही प्राप्त हो जाता है शरीरधारणार्थायाम भिक्षाटनादि प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षो शौचाद तथा कामिनोस्तु गृहणोपी विदुषो कामिन्यकर्मसुम प्रवृत्तिर्यावज्जीवादी श्रुतिवाद प्रत्यय परहाएति विषय विदुषा प्रत्युक्त अशक्य चेति जिस प्रकार भिक्षु के लिए शरीर रक्षा में उपयोगी भिक्षाटनादी की प्रवृत्ति एवं शौचादी का निम है उसी प्रकार विद्वान और निष्काम गृहस्थ को भी यावज्जीवादि श्रुति से नियुक्त होने के कारण प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए नित्य कर्मों में नियम से प्रवृत्ति हो सकती है ऐसा यदि कोई कहे तो इस कथन का तो पहले ही प्रतिवाद किया जा चुका है क्योंकि नियोग का अविषय होने के कारण विद्वान नियुक्त नहीं किया जा सकता जावजीवादि नित्य छोधनानर्थ क्यमिचेत पूर्वक तब तो यावज्जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि नित्य विधि की व्यस्थता ही सिद्ध होती है न अद्वद्व नाथ यू भिक्षोह शरीरधारण मवृत्त प्रवृत्ते नियतन न प्रयोजकम् आचमन प्रवित्तस्य पिपासा फगमन प्रवृत्त पिपाशापगमन वर्ण्य प्रयोजनाथगम्यते नाहोत्रादीना थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोपत्ति सिद्धांति नहीं अविद्वान विषयक होने के कारण वह सार्थक है केवल शरीर धारण मात्र के लिए भिक्षाटनादि भिख्षा, में प्रवृत्त हुए यति की प्रवित्ति का जो नियतत्व है वह प्रवित्ति का प्रयोजक नहीं है आचमन में प्रवृत्त हुए पुरुष की पिपासा निवृत्ति के समान उसके भिक्षाटनादि का क्षुधानिवृत्ति आदि के सिवा कोई अन्य प्रयोजन नहीं समझा जाता परंतु इसके समान अग्निहोत्रादि कर्मों का स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति को नियत करना नहीं माना जा सकता क्योंकि वे तो सर्गादि की कामना से ही किए जाते हैं उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमों पर प्रयोजनाभावेपन्न एवेत चेत पूर्व परंतु प्रयोजन का अभाव हो जाने पर तो स्वतः प्राप्त प्रवित्ति का नियम भी व्यर्थ ही है न तयम से पूर्व प्रवित्ति सिद्धत्वात् अतिक्रमे यत्न गौरवाद अर्थप्रात व्युत्थान सेनर्वचना विदुषा कर्तव्योंपत्तिदुषा मु पारिभ्राज्य कर्तव्यमें तथा चातो दात इदिवचन प्रमाण समीना आत्मदर्शन साधनाश्रम स्वुपत्ते हैं अत्याश्रमीभ्य पम पवित्रोवाच समयगृषि सहजुष्ट श्वेता स्वतरे विज्ञाते न कर्मण न प्रजया त्यागे नहिके नैके अमृतमानसो चैवल्यश्रुति ज्ञा नैष्ष्कम्य आचरेतुते ब्रमाश्रम पद वसेसेत ब्रह्मचरियादी विद्या साधना उपपत्तेर उपपत्तेर्गास्थे असंभवा न चाप चाप ददर्थ कस्यते क्यचिद साधना यालम यदिज्ञानोपयोगिनी चारह्यस्थाश्रम कर्मा तरम फल मुपसंहृत देवताप्ययक्षण संसार विषयमे यदि कर्मेण परमात्म अभविष्य संसार विषय से फलसोपसो नोपश्यत सिद्धांति नहीं क्योंकि यह का नियम पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध होने के कारण उसके उल्लंघन में अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है और स्वभावतः प्राप्त व्यत्थान का व्यथायाथ भिक्षाचर्यम चरंती आदि वाक्यों से पुनः विधान किया गया है इसलिए विद्वान मुमुक्षु के लिए उसकी कर्तव्यता उचित ही है जिस मुमुक्षु को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे भी संन्यास करना ही चाहिए इस विषय में शांतो धांत उपरत हो आदि वचन प्रमाण है तथा आत्म दर्शन के साधन समदमादि का अन्य आश्रमों में होना संभव ही नहीं है ऐसा जैसा कि मंत्र ऋषियों द्वारा भली प्रकार सेवित उस परम पवित्र तत्व का परम हंसों को उपदेश किया इत्यादि मंत्रों से श्वेताश्वतरोपनिषद में बतलाया गया है तथा कर्म से प्रजा से अथवा धन से नहीं बल्कि त्याग से ही किन्हीं किन्हीं ने अमृत्व तो प्राप्त किया है ऐसी कबल्यो कैवल्योपनिषद की श्रुति भी है और ज्ञान प्राप्त कर नैष्कर्म्य का आचरण करे, इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है ब्रह्माश्रम पदे ब्रह्माश्रम अर्थात ब्रह्म ज्ञान के साधन भू संन्यासाश्रम में निवास करे बसे इस स्मृति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्यादि की सिद्धि भी सम्यक रीति से सन्यासियों में ही हो सकती है क्योंकि गृहथाश्रम में उन साधनों का होना असंभव है और अपूर्ण साधन किसी अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है गृहथाश्रम के कर्म जिस विज्ञान में उपयोगी है उसके देवता में लय होना रूप संसार विषयक परम फल का उपसंहार किया जा चुका है यदि कर्मी को ही परमात्मा का साक्षात ज्ञान हुआ करता तो संसार विषयक फल का उपसंहार अर्थ अंत होना कभी संभव ही न था अंगफल तदित चेन्ना तद वस्तु विषय तदात्मा विद्या रूप कर्म परमार्थात्मा तदात्म्या विद्यासर्वनामकर्म पुव ज्ञानमत साधन गुणफल संबंधे ही निराकृत निरातसर्वेषात्म वस्तु विषयत्व ज्ञान से नाती तच्चाषं ये सर्वूत इत्या क्रियाकलासर्व्यवहार निराकर तद्री से विदुषो यैतमीव इ्क्वा क्रियाकारक संसार से दर्शित वाजसने ब्राह्मणे तथेहा देवताप्य संसार विषय तत्फल अस्नादीमत्वात्मक तत्फल उपसंहृत्यवल सर्वात्मक वस्तुविषयम् विषय ज्ञानम वक्षामिति प्रवर्तते। यदि कहो कि वह तो अंग फल मात्र है अर्था रूप जो संसार विषय फल है वह कर्म का अंग गौर फल है मुख्य फल तो परमात्मा का साक्षात्कार ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मविद्या तो उसके विरोधी आत्म तत्व से संबंध रखने वाली है सब प्रकार के नाम रूप और कर्म से रहित परमार्थ आत्म तत्व से संबंध रखने वाला आत्म ज्ञान तो अमृत्व का साधन है उससे फल का संबंध मानने पर तो ज्ञान का सर्वविशेष शून्य आत्मवस्तु से संबंधित होना ही सिद्ध नहीं होता और यह इष्ट नहीं है क्योंकि जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है इस प्रकार आरंभ करके विद्वान के लिए किया क्रिया कारक और फल आदि संपूर्ण व्यवहार का निराकरण किया है तथा उसके विपरीत अविद्वान के लिए वेने ब्राह्मण में जहां कि द्वैत के समान होता है ऐसा कहकर क्रिया कारक और फल रूप संसार विषय को प्रदर्शित किया है इसी प्रकार यहाँ निषद में भी जो क्षुधा पिपाशादियुक्त वस्तुरूप संसार विषयक देवतालय संज्ञक फल है उसका उपसंहार कर अब केवल सर्वात्मक वस्तु विषयक ज्ञान का ही अमृत्व प्राप्ति के लिए वर्णन करूंगी, ऐसे अभिप्राय से श्रुति प्रवृत्त होती है ऋण प्रतिबंधस्या विदुष एव मनुष्य पितृदेवलोक प्राप्तिम प्रति न विदुषा मनुष्य सोय मनुष्यलोकेन इत्यादी लोकत्र साधन नियम श्रुते भावो दर्शित आत्माथिन किं प्रजया कष्या इतना थातस्म वै तंस आहुष्य काम वै तत्पूर्व विद्वांसोग्निहोत्री न जुहवा चक्रु इति कौशित नाम तथा देवलोक पितृलोक और मनुष्यलोक की प्राप्ति में ऋणों का प्रतिबंध तो अज्ञानी के ही लिए है ज्ञानी के लिए नहीं जैसा कि उस इस मनुष्यलोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है इत्यादि लोक त्रय की प्राप्ति के साधन का नियम करने वाली श्रुति से सिद्ध होता है तथा आत्मलोक के इच्छुक विद्वान के लिए हम प्रजा से क्या करेंगे इत्यादि वाक्यों द्वारा ऋणों के प्रतिबंध का अभाव दिखलाया है इसी प्रकार वे प्रसिद्ध आत्मविदा कावशेय ऋषि बोले मैं अध्ययन कैसे करूं होम कैसे करूं इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही उस इस आत्म आत्मतत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते थे यह कौशी की शाखा की श्रुति है अविद स्तर ही ऋणनपकर पारिभ्राज्यानुपत्ति चेत पूछ तब अविद्वान के लिए तो ऋणों का परिशोध बिना किए संयास करना बन ही नहीं सकता ना, प्रतिपत्ते नामस्थ्य प्रतिपत्ति संसवात्कारा नारूढ़ोपीणी चेस्या सर्व ऋण प्रसज्येत प्रतिपन्नगास्थ्य घृनाधनी भूप्रजेद यदि वेतर्था ब्रह्मचरिया उपब्रजेद गृहद्वा बनात्मदर्शनोपाएसेश्यत पिभ्राज्यम यवज्जीवाद्रुतीनाक्षु विषय कृता छांदोग्ये था, चाँचि द्वादश रात्र अग्निहोत्रम होता तत् ऊर्धव परित्याग श्रूयते सिद्धांति यह बात नहीं है क्योंकि गृहस्थाश्रम की प्राप्ति से पूर्व जो तो ऋणीत्व ही असंभव है यदि अधिकारूढ़ न हुआ पुरुष भी ऋणी हो सकता है तो सभी का ऋणी होना सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा अनिष्ट प्राप्त होगा जो गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो गया है उस पुरुष के लिए भी गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ होकर सन्यास करे अथवा इस क्रम को छोड़कर अन्य प्रकार से यानी ब्रह्मचर्सी गृहस्थाश्रम से, से अथवा वान प्रस्थाश्रम से ही सन्यास कर करे इत्यादि श्रुतियों द्वारा आत्मदर्शन के साधन के उपाय रूप से सन्यास प्राप्त हो ही जाता है अविद्वान और अमुमुक्षु पुरुषों के विषय में यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियों की भी कितार्थता है छांदोग्य में तो किन्ही कि के लिए बारह रात्रिअग्निहोत्र करके तदनंतर उसका परित्याग करना सुना जाता है यत्व कृतानाम यदीता पारिभ्राज्य मिटि तृतगे उत्सन्नाको वाई श्रवणस्मृतिषु चा विशेषाण श्रम विकल प्रसिद्ध समुच्चयच और तुमने जो कहा कि जिन्हें कर्म का अधिकार नहीं है उन्हीं के लिए सन्यास का विधान है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनके विषय में उस सन्नाग्नि अग्नि को वाह, जिसके अग्निहोत्र की अग्नि प्रमाद व शांत हो गई है अथवा जिसने अग्नि का परिग्रह नहीं किया है इत्यादि अलग ही श्रुति है तथा समस्त स्मृतियों में भी आश्रमों का विकल्प अर्थात क्रम की अपेक्षा न करके जिस आश्रम से संन्यास लेने की इच्छा हो उसी से ले लेना और समुच्चय अर्थात एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमानुसार जाना सामान्य रूप से प्रसिद्ध ही है यू विद्योत्थाप्त व्युत्थान व्युत्थान इत्याशास्त्रा गृहे वने वा ठो न विशेष तद सत व्युत्थानाप्तवान््यत्रा वस्थान सैत अन्यत्रावस्थानस्य से कामकर्म प्रयुक्तत्व ह्यवोचाम तद्भाव व्युत्थान चा तथा यह जो कहा कि विद्वान को जो कर्म त्याग की स्वतः प्राप्ति बतलाई है स्व शास्त्र का विषय न होने के कारण उसके घर या वन में रहने में कोई विशेषता नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं व्युत्थान के स्वतः प्राप्त होने के कारण ही उसकी अन्यत्र यानी अन्यत्रनि गृहशास्त्र में स्थिति नहीं हो सकती अन्यत्र स्थिति को तो हमने कामना और कर्म से प्रेरित हो बतलाया है और उसके अभाव को ही व्युत्थान कहा है यथा कामितम तो विदुषोत्यंत विदुषोत्यंतम अप्राप्त अत्यंत मूढ़ विषयत्नाव गथा शास्त्रचोदित कर्म आत्मविदो प्राप्त गुरु तयाव गम्यते गुरभार कि तयावगम्यते किंतावेक नित् यहां न ही उन्मादतिमदृष्टोपलब्ध वस्तु दृष्टि तदपे तथा सैद्मादतिरदृष्टिदस्मद आत्मदो व्युत्थान व्यतिरेके च न यथा न ति चा्य कर्तव्यम इत सिद्धम स्वेच्छाचार तो अत्यंत मूढ़ का विषय समझा गया है इसलिए विद्वान के लिए वह अत्यंत अप्राप्त है तथा विद्वान के लिए तो अत्यंत भार रूप होने के कारण शास्त्रोक्त कर्म की भी अप्राप्ति समझी जाती है फिर अत्यंत अविवेक के कारण होने वाले स्वेच्छाचार की तो बात ही क्या है उन्माद अथवा तिमिर रोग से दूषित दृष्टि द्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके निवृत्त हो जाने पर भी वैसी ही नहीं रहती क्योंकि वह तो उन्माद अथवा तिमिर दृष्टि के कारण ही वैसी प्रतीत होती है अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ता के लिए व्युत्थान को छोड़कर न तो स्वेच्छाचार ही है और न कोई अन्य कर्तव्य ही शेष रहता है यू विद्या चाविद्या चेदो चा भयम सहित न विद्यावतो विद्या सहा विद्या वर्तते यम कस्त एकदैव एक न सह संब्धे जाता मिल यहां रजतसुक्ति रजत एकस्य पुष्स दूरमेते विपरीते इति काठके विपरीतेसूची विद्यायां जाताक अविद्या सत्याद्याभवस्ती तथा ऐसा जो कहा है कि जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है वह इसलिए नहीं है कि विद्वान में विद्या के साथ अविद्या भी रहती है तो फिर उसका क्या प्रयोजन है इसका तात्पर्य तो यही है कि एक ही पुरुष में ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते जिस प्रकार की सीपी में एक पुरुष को एक ही समय चाँदी और सिपी दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता कठोपनिषद में भी कहा है जो विद्या और अविद्या नाम से जानी जाती है वे परस्पर अत्यंत विपरीत विरुद्ध स्वभाव वाली है अतः विद्या के रहते हुए अविद्या का रहना किसी प्रकार संभव नहीं है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादिश्रुते तप आदि विद्योत्पत्ति साधन गुरुपाशनादि चर्म अविद्या अविद्यात्मकवाद विद्योच्यते तेन विद्यात्त्पाद्य मृत्यु काम मतरती तथकाम्षण ब्रह्म विद्या अमृतत्वश्नुत इेतम दर्शयन्ना अविद्यामृतम तृत्ति विद्यामृतमश्नुते तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर इत्यादि श्रुति के अनुसार तप आदि आदि विद्योत्पत्ति के साधन और गुरु की उपासना आदि कर्म अविद्यामय होने के कारण अविद्या कहे जाते हैं उस अविद्या रूप कर्म से विद्या को उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी कामना को पार कर जाता है तब वह निष्काम और ऐषना मुक्त पुरुष ब्रह्म विद्या से अमृत्व प्राप्त कर लेता है इसी अर्थ को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत्व प्राप्त कर लेता है यो पुरुषायु सर्व कर्मणव व्याप्तम कुरेह कर्माणी जिजी विशेषतगम एते तद् अपि तरहृत इतर यू व्यमाण अभी पूर्वोकल्यू पूर्वोकल्य कर्मण विशेषा आत्मज्ञानी तस्वनत्मत उत्तरत्र व्याख्याने च चर्शिष्या अतः केवल निष्क्रिय. ब्रह्मात्मकत्व विद्यादर्शनार्थम उत्तरों ग्रंथ आरभ्य कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें इस मंत्र द्वारा जो यह कहा गया था कि पुरुष की सारी आयु कर्म से ही व्याप्त है उसका वह अविद्वान से संबंध रखने वाला है ऐसा बतला कर खंडन कर दिया गया क्योंकि अन्य प्रकार वैसा होना असंभव है तथा तुमने जो कहा था कि आगे कहा जाने वाला आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त अर्थात श्रुति कथित ज्ञान के तुल्य होने के कारण कर्म से अविरुद्ध ही है उस कथन को भी सविशेष और निर्विशेष आत्मविषयक बतला कर खंडन कर चुके हैं और आगे की व्याख्या में इसका दिग्दर्शन भी कराएंगे अब यहाँ से केवल निष्क्रिय ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है